हरि जोल वृंदावन बिहारी लाल की जय श्री राधा गिरी बिहारी देवजू की जय श्री श्री चैतन्य चरतामृत ग्रंथ की जय श्री मिताय गौर हरि मो श्री गोविंद गो जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपालय राधा रमन हरि गोविंद जय जय गोविंद जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय जय जय गोवा जय जय श्री राह हरि गोविंद जय जय श्री गोविंद जय बुल वृंदावन हरि लाल की जय ओं नमो भगवते पुराण पुरुषोत्तमाय ओं जयति पराशनु सत्यवती हृदय नंद यमलगल वाग्ममृतम जगत्पिबती विश्वसर्गसर्गा नवलक्षण लक्षणाक्षा जगद्धा नमा तत् हृदय प्रेरणया प्रवर्ती हम बराकुर तो तस्य हरे पदकमलम वंदे श्रीचैतन्य वंदेह श्रीगुरोपकमल श्रीगुरू वैष्णवां श्री रूप साग्र जा सह गण रघुनाथानीतम तम सजीव साद्वैत सवधूत पर्जन सहित श्रीकृष्णचैतन्यं श्रीराधापादा श्री सह गण ली विशाखाता मिरांध से ज्ञाजनशलाकया चक्षुन्मीलिम ये नो तस्म श्रीगुर्व नम वेह नारायण नमस्कृत्य नरम चरोम देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयंती रे नारायणा नराय नम नरोत्तमाय नमः दिव्यै सरस्वत नमः व्यासाय नमः नमो धर्माय महते नम कृष्णा मेधसे ब्राह्मणेभ्यो नमस्कृत्य धर्मा वक्षे सनातना वांछाकुभ्य कृपा सन्भ्य पत्ता पावेभ्यो श्री वैष्णवेभ्यो नमो नमः हे श्री सनातन प्रभो कर्णुराशे हे ऊपुर्गत जनकदयावलोको हे भट्टिमुसुमते रघुनाथदासजीव मे मते मंद मतेदया बोल सुवृंदवन बिहारी की जय परम श्री चैतन चरतामृत पूर्व प्रसंग में श्रीवं महाप्रभु की परिमुंडा नृत्य लीला वर्णन कराए जिस लीला में श्रीवन्द महाप्रभु आप श्री जगन्नाथ जी के आगे आनंद पूर्वक नृत्य कर लिया और कह रहे हैं कि मैं बलिहारी जाऊं बलिहारी जाऊं ऐसे परमंड लीला में मोहित होते हुए बलिहारी होते हुए श्री महाप्रभु ने जैसे श्री जगन्नाथ जी के आगे नृत्य किया उस लीला का निरूपण कराए सौ भी प्यार है, है दशम परिच्छेद की जय जी भक्त गुण प्रकाशित प्रभु बड़ी सब प्रकाशित कैल एक भंगी श्रीमंद महाप्रभु भक्तों के गुणों का प्रकाशन करने वाले अद्भुत होकर के विराजमान है और श्री गोविंद की सेवा भावना की परीक्षा करने के लिए और उसको प्रकाशित करने के लिए महाप्रभु ने ये थक जाने का महाप्रभु जी थक जाने का ये प्रयास किया अभिनय किया और आप दरवाजे के ऊपर लेट गए और गोविंद कैसे उल्लांग करके सेवा करने के लिए पहुंचे महाप्रभु को और इससे गोविंद की कैसी मेहमा सबके सामने प्रकट हुई कि सेवा में कितनी अभिरुचि है ये प्रकट करा किया तो संक्षेप में कहल ए परमुंडा नृत्य द्याप ये गाय आहार चैतन्य के ये संक्षेप में हमने जगमोहन परमुंडा परमुंडाऊ जगत को मोहित करने वाले श्री कृष्ण उनके ऊपर बलिहारी जाऊं बलिहारी जाऊं ये पद के ऊपर ये परमुंडा माने बलिहारी जाऊं इस बलिहारी जाऊं इस नृत्य का संक्षेप में हमने वर्णन किया और भक्तगण आज तक इस नृत्य का गायन करते हैं ये भक्तों की नृत्य का लीला गायन का एक मुख्य गायन होकर के विराजमान हुआ एक बड़ा प्रसिद्ध गायन बनकर करके विराजमान हुआ परम नृत्य आज भी भक्तगण गाते मत महाप्रभु लया निज गुंडिचा ग्रह कैल क्षालन मार्जन इसी प्रकार श्रीमंद महाप्रभु ने उस समय श्री गुंडिचा मंदिर उसका भी क्षालन मार्जन किया माने उसी देश वर्ष की ये लीला है कि तो उस वर्ष की लीला में इस बार भी श्रीमंद महाप्रभु ने वहां पर क्षालन मार्जन जो है वो किया मंदिर का महाप्रभु ने विक्रम संवत 1566 में पंद्रह ग्रहण किया और ग्रहण करने के बाद में मैंने मकर संक्रांति के ऊपर संन्यास ग्रहण किया और मकर संक्रांति पर सन्यास ग्रहण करने के बाद में फिर श्री महाप्रभु अद्वैताचार्य के घर पे आए वहां पर प्रथम भिक्षा महाप्रभु ने ग्रहण की लगभग दस दिन श्री महाप्रभु सात एक हफ्ता दस दिन महाप्रभु वहां पर विराजमान हुए शची माँ नित्य रसोई करके देती थी फिर श्री महाप्रभु आप माँ से आज्ञा लेकर के और श्री जगन्नाथ जगन्नाथपुरी गए सन छासठ की बात है विक्रम सम्मत सन नहीं विक्रम सम्मत छासठ की बात है। और श्री महाप्रभु वहां पर चैत्र की एकादशी के दिन पहुंचे दो लोग झूलन एकादशी झूलन एकादशी के दिन जगन्नाथपुरी पहुंचे और जगन्नाथपुरी पहुंच करके महाप्रभु ने जगन्नाथ जी का दर्शन किया वहां कुछ दिन रहने के बाद में और फिर रथ यात्रा के पूर्व ही श्री महाप्रभु माने चैत्र में पहुंचे और चैत्र में पहुंचने के बाद में फिर कुछ दिन रह करके और महाप्रभु सीधे दक्षिण यात्रा के लिए निकल गए और लगभग ढाई से पौने तीन महीने वर्ष तक महाप्रभु विचरण करते रहे तो 66 के बाद में सड़सठ अड़सठ और उनहतर समझ लीजिए उनहत्तर में महाप्रभु लौट करके वापिस आए श्री जगन्नाथपुरी और जगन्नाथपुरी आकर के फिर सारे भक्तगण महाप्रभु से मिलने के लिए आए और उसी समय की ये लीला है दूसरे वर्ष भी सभी महाप्रभु से मिलने के लिए आए और दूसरे वर्ष माने और सर 70 में भी सभी भक्तगण मिलने के लिए आए 70 के बाद में इकहत्तर में महाप्रभु वृंदावन के लिए रवाना हुए परंतु वृंदावन यात्रा पूरी नहीं हुई और वो गौरव देश तक आए रूप के ऊपर कृपा की छुप करके रूप मिले और महाप्रभु आधी यात्रा को ही छोड़कर के फिर लौट आई फिर बहत्तर में छठे वर्ष श्रीमंद महाप्रभु वृंदावन आए और उस प्रसंग में काशी में श्री सनातन गोस्वामी जी और उसके पहले प्रयाग में श्री महाप्रभु का अनुप गोस्वामी के साथ में मिलन हुआ और सन बहत्तर में श्रीमंद महाप्रभु वृंदावन महाप्रभु का आगमन हुआ और वृंदावन आगमन होकर के वृंदावन में कार्तिक पूर्णिमा के दिन श्रीमद महाप्रभु ने प्रवेश किया तो आ तो गए पहले परंतु तो पहले आने के बाद में मथुरा से महाप्रभु लगभग लग जितने भी पूरी चौरासी को उसकी यात्रा तो नहीं की परंतु तो बारह बन की यात्रा अवश्य की बारह बन हैं, उन बारह बन की यात्रा की और अंत में कार्तिक पूर्णिमा के दिन श्री महाप्रभु श्रीमद वृंदावन में आए और कार्तिक पूर्ण पूर्णिमा के बाद में अघेन और दो महीने वृंदावन में महाप्रभु विशेष रूप से रहे अघयन के महीने में और पौष के महीने में विशेष रूप से रहे माघ के प्रारंभ में फिर महाप्रभु का जो उन्माघ बढ़ गया और एक दिन यमुना जी पे कूद पड़े तब सब लोग एकदम घबरा गए और घबरा करके उस समय ये विचार किया के कि वो वृंदावन में रहने पर तो ये ले जाने कब क्या कर ले क्या दशा हो जाए कब कूद पड़े यमुना जी में सर्वस्त कृष्ण कृष्ण दर्शन हो रहा है की दशा हो रही है तो उस उन्माद की दशा में महाप्रभु को यहां से दूर हटाया जाए और दूर हटाने के लिए फिर बहाना बनाकर के वृंदावन में विचरण कर रहे हैं बहाना बना करके कर के महाप्रभु को उस समय श्री बलदेव भट्टाचार्य वो मथुरा का जो ब्राह्मण है वो ब्राह्मण और कृष्णदास राजपूत जो महाप्रभु के साथ में चला ये लोग वहांगा बना करके महाप्रभु को लेकर के गए और फिर प्रयाग जो है वो प्रयाग में माघ स्नान का अवसर आ गया उस समय श्री महाप्रभु मकर संक्रांति के ऊपर प्रयाग पहुंच गए और तो त्रिवेणी स्नान किया त्रिवेणी में रहे तो फिर रघु गोस्वामी जी का वहीं मिलन हुआ है और मिलन हो करके फिर श्रीमद महाप्रभु बल्लभाचार्य जी के घर पर गए अरह फिर वहां से काशी आए काशी में दो महीने रहे दो महीने रहने के बाद में फिर महाप्रभु पहुंच गए हैं श्री जगन्नाथपुरी तो जगन्नाथपुरी में सब लोगों ने उनका स्वागत किया और जगन्नाथपुरी में फिर गौरीय भक्त जब ये जान रहे हैं कि महाप्रभु आ गए हैं तब महाप्रभु को मिलने के लिए सब परम रूप में आनंदित तो उसके पहले महाप्रभु की छ मध्य छह वर्ष की जो बीच की लीला है वो पूर्ण होगी तो यहाँ पर जो चौथे वर्ष की लीला है उसका वर्णन कर रहे हैं उसमें श्रीमद महाप्रभु ने परमुंडा नृत्य और बेड़ा संकीर्तन जगन्नाथ जी की परिक्रमा में संकीर्तन करते हुए आप हैं। श्रीमद महाप्रभु ने गुंडिचा मंदिर उस गुंडिचा मंदिर का भी उस समय मार्जन और प्रक्षालन ये सब किया झाड़ पोछ धोना ये सब का किया है और इस मंदिर धोने की लीला में महाप्रभु ने सबको अपना चरणामृत कृपा करके प्रदान किया इस बहाने से क्योंकि अब मंदिर धो रहे हैं तो महाप्रभु के चरणामृत को सब अपने मस्तक के ऊपर ग्रहण कर रहे हैं और चरण धो धो करके भी सब पी रहे हैं पूर्व कैल प्रभु कीर्तन नर्तन पूर्वक तो टाते कैल बंद भोजन और जैसे पहले वर्ष किया था इसी तरह से इस वर्ष भी शिवन महाप्रभु ने तो में बैठकर के किसी बगीचे में बैठकर के आनंद पूर्वक बंद भोजन किया है सब भक्तों के साथ में आनंद पूर्वक भोजन भी किया पूर्व राग आगे कैल नर्तल और जैसे पहले वर्ष किया था इसी प्रकार रथ के आगे भी शिवन महाप्रभु ने नृत्य किया और होरा पंचमी कैल दर्शन और होरा पंचमी जो है उस होरा पंचमी का भी दर्शन किया है ये बिकम संवत इकहत्तर की लीला चल रही है एक लीला माने सत्तर में महाप्रभु लौट करके तीर्थ यात्रा के बाद में आगे छांसठ के बाद में सत्तर में और उसके बाद में महाप्रभु ने ये सत्तर में श्रीमंद महाप्रभु की ये लीला दूसरे वर्ष भी हुई मर्शा, बर्शा रहिला। चार वर्षा मास वर्षा रहे जन्माष्टमी आदि यात्रा कई दर्शन चार वर्ष तक में चार महीने तक वर्षा ऋतु रही चौमासे में वर्षा ऋतु के समय श्रीमंत महाप्रभु के पास में ही गौर देश से आए हुए जितने भी भक्त थे वे चार महीने तक महाप्रभु के पास में ही रहे और महाप्रभु के पास में रह करके इन्होंने जन्माष्टमी आदि की जितनी भी लीलाएं हैं उनका भी दर्शन किया और जन्माष्टमी के ऊपर महाप्रभु ने जैसे लठिया चलाई घुमाई वो सारी जो लीलाएं हैं उन लीलाओं का सब लोगों ने दर्शन किया महाप्रभु ने गोप नृत्य किया वो लीला का वर्णन किया पूर्व यदि गौर हईते भक्त गुण आईला प्रभुर कि सवार इच्छा हो पहले जब गरुड़ देश से सारे भक्त आए थे तो उन सबकी इच्छा हुई कि हम प्रभु को कुछ भोजन कराएं। तो ये सबके हृदय में इच्छा हुई कि के कौन केसाद आनिदी ने गोविंद ठाई और उस समय गोविंद के पास में आकर के कोई कोई न कोई वस्तु लाकर के गोविंद को देता था कि महाप्रभु को यह भोजन करा देना महाप्रभु को भोजन करा देना ये अवश्य भक्षण करे गोसाई और उस समय हमारी वस्तु को अवश्य खिला देना ये कोई कहे तो यहां अवश्य भक्षण कराए गोसाई श्रीमत महाप्रभु को ये अवश्य भोजन करा देना ऐसा सब आग्रह कर रहे हैं कोई उसमें पेड़ा लाए के वो पेड़ केडो कोई लड्डू लेकर के आए कोई पीठा पाना कोई मीठी जो वस्तु है उसको लाकर के पीठा पाना एक सामान्य वस्तु है जो भी सामग्री है मीठी सामग्री उसको लाते हैं बहुमूल्य उत्तम प्रसाद प्रकार याद नाना अनेक प्रकार के उत्तम जो प्रसाद हैं उन उत्तम प्रसाद को भी ला रहे हैं और गोविंद ये कहकर के कि अमुक एक दिया गोविंद कोरे निवेदन कि ये अमुक व्यक्ति लाया है ये प्रसाद अमुक व्यक्ति लाया है नाम ले ले करके पहचान करके और वो महाप्रभु को निवेदन कर रहा है धरे राख प्रभु ना करे भक्षण परंत प्रभु बोले भारे ये लाया है इसको लीजिए लीजिए परंतु महाप्रभु कई बार ले लेते कई बार कहते रखो लेंगे बाद में लेंगे धरे राख धरित धरित घर भरिल एक कोण अब इतनी सामग्री इकट्ठी हो गई कि धरते धरते एक कोना जो है वो कमरे का भर गया इतना सामान आ गया सज्जन भक्यत हरिल संचय सौ आदमी का भोजन हो जाए इतनी सामग्री इकट्ठी हो गई महा पर वो तो खाए नहीं तो उनका संचय हो गया है गोविंद ने सबे पूछे यतन, प्रभा, प्रसाद प्रभु के कराई भक्षण सब गोविंद से पूछते हैं कि गोविंद मैं जो सामग्री लाया था वो प्रभु को तुमने भोजन कराई कि नहीं प्रभु ने उसको खाया कि नहीं तो अमा प्रसाद प्रभु के कराई भक्षण मेरे द्वारा जो सामग्री लाई गई थी उसको भक्षण कराया कि नहीं <laughs> कहा कि किचू कहे गोविंद करें वंचन अब गोविंद कृष्ण न कुछ कह करके टाल देते हैं हाँ अभी नहीं है कल काल कर, कल देंगे कल तो समझा के समय उनको भोजन करा दूंगा ऐसा कर दूंगा ऐसा कर दूंगा ऐसे कोई न कोई तरह से टाल रहे हैं कुछ कुछ कह रहे आठ दिन प्रभु के कहे निर्वेद बचत एक दिन जब बहुत सामग्री इकट्ठी हो गई तो दुखी होकर के गोविंद उस समय प्रभु से बोले निर्विधवचन वैराग्य धारण करके मन में अनाशक्ति धारण करके कह रहे हैं कि आचार्य आदि महाशय कर या जतने के खाओ या वस्तु तो दीने मोर स्थान के आचार्य इत्यादि जितने भी भक्तगण हैं वो बड़ी उत्कंठा से खिलाने के लिए कोई वस्तु लाए हैं अद्वित आचार्य प्रवृत्ति सब लोग लाने के लिए कोई न कोई चीज लाए हैं। और आपको भोजन कराने के लिए उन वस्तुओं को मुझे उन्होंने दिया है और तुम इसे न खाओ तारे पूछे बार बार और आप खाते नहीं हो उन वस्तुओं को और वे मेरा दमा खाते हैं वे पूछते हैं कि महाप्रभु को खिलाए हमारी चीज महाप्रभु ने खाई कि नहीं हमारी चीज खाई कि नहीं तारा पूछे बार बार कत वंचना करे के मते निस्तार अब कहा तक मैं बात बनाऊ उनको टालने की कोशिश करू महाराज मुझे इस आफत से बचाई है सब मुझसे पूछते हैं कि तुमने भी खिलाई होगी तो मुझे दोष आता है इसलिए मेरा निस्तार करो प्रभु कहे आदिबस्या दुख का ही माने प्रभु प्रेम की गाली देते हुए बोले कि अरे तू सदा से मेरे अधीन रहने वाली यही कहीं अर्थ है उसका आदिवास्या सदा से सर्वदा से मेरे अधीन रहने वाली और यह प्रेम की एक गाली है कि अरे आदिवासा दुख का ही माने तू दुख क्यों मानती है दिया सब आनो खाने अच्छा एक काम कर जो भी सब चीज लाई उन सबको एक जगह लिया एक साथ एक साथ लिया सारी चीजों को एक साथ लिया एक तबले महाप्रभु बसला भोजन है ऐसा कहकर के महाप्रभु भोजन करने के लिए बैठ गए और नाम धारे धरे गोविंद करे निवेदन और गोविंद नाम ले ले करके कि ये अमुक लाया है ये अमुक चीज है जो अमुक लाया है अमुक लाया है गोविंद उनका निवेदन कर रहे हैं कि आचार्य ये पैर पाना सरकूपी कि ये ये पेड़ा लाए हैं ये शर्बत लाए हैं ये पेड़ा लाए हैं तो आचार्य यही पेड़ पाना सरपूरी ये और सरपूरी जो हैं वो सरपुरी शर्वत इत्यादि ये लाए हैं यही अमृत गोटिका मंडा यही कुपी, ये अमृत का है खीर सा समझ लीजिए ये मंडा है ये कर्पूर कूपी है वस्तुओं तो के नाम है क्या कैसे बनती है ये तो जानकारी <laughs> क्या चीज क्या होती है अद्भुत है कोई स्थानीय माने सब चीजें तो आचार करें ये पाना ये सरकूपी है ये अमृत गोटी का है ये मंडा है ये कर्पूर कूपी है इनकी भी पूरी पूरी व्याख्या होनी चाहिए <laughs> श्रीवास पंडित अनेक प्रकार श्रीवास पंडित अनेक प्रकार की जो सामग्री है वो लेकर के आए हैं पीठा पाना अमृत गोटिका मंडा पद्मचीनी आर ये पीठा पाना है ये अमृत गोटिका है ये मंडा है ये पद्म चीनी जो है, आचार्य रत्न सब उपहार आचार्य रत्न ये सब उपहार लेकर के आए हैं आचार्य निधि वे भी अनेक वस्तुएं लेकर के आए वासदेव दत्त मुरारी गुप्त बुद्धिमंत खान ये ये सामग्री लेकर के आए हैं सबके नाम बताते जा रहे हैं श्रीमान सेन वे ये सामग्री लाई हैं श्रीमान पंडित आचार्य नंदन नन्न, नंदन आचार्य इन्होंने ये भोजन की सामग्री लाकर के दी है कुलिन ग्रामे आगे देखियो ग्राम के जितने भी लोग हैं उनने जो सामग्री लाई उसको मैं अब आपको दे रहा हूं और खंडवासी जो हैं वो लोग जो सामग्री लेकर के आए हैं वो ये सामग्री है ए सवान नाम लिया प्रभु आगे धरी उन सब का लाने वाले का नाम और उस वस्तु का नाम दोनों को लाकर ले कर लेकर के प्रभु के आगे जब सारी सामग्री रखी संतुष्ट हैया प्रभु सब भोजन करे संतुष्ट होकर के प्रभु ने सब भोजन कहा तो खाई ही और अब एक साथ ही सब चीजों का भोजन कर दिया उनके लिए तो बड़े गोवर्धन अंधकूटा उनके लिए कौन सी बड़ी बात है तो सब भक्तों का भोजन फिर एक साथ भी एक ही दिन सबका भोजन कर लिया यद्यपि मास्केल बासी मुखा करा नारकेल अमृत गोट का आदि पानादि सकल श्री नारियल जिसके ऊपर मुख्य ऊपर छिद्र कर दिया गया है अमृत गुटका आदि जो पेय पदार्थ थे वो एक महीने के बासी हो गए महीने भर से रखी हुई है चीज बासी हो गई है परंतु महाप्रभु जिससे हम भोजन कर रहे हैं तो बासी विश्वास विश्वाद न है महाप्रभुर प्रसाद महाप्रभु के प्रभाव ऐसा है कि कोई भी चीज बासी नहीं हो रही है कोई भी चीज बेस्वाद नहीं हो रही है ऐसा महाप्रभु का अपूर्व कृपा है सब चीज योग ताज़ी रखी हुई है इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं क्योंकि अत प्रभु प्रियाणाम से धाम्य समय से अवचिंत प्रभाव ना तो किंचित असंगतम यहाँ पर कोई भी वस्तु जो है वो असंगत नहीं है थाकुर ने ब्रह्म मोहन लीला में एक वर्ष पहले जो भोजन प्रारंभ किया था और एक वर्ष बाद उस भोजन को कर रहे हैं सब सखाओं को संग में लेकर के प्रारंभ तो किया भोजन एक वर्ष पहले और भोजन की समाप्ति हो रही है एक वर्ष बाद पर कोई भी चीज बासी नहीं हो रही है ये अद्भुत है तो बासी विश्वास नहीं है महाप्रभु प्रसाद महाप्रभु के प्रसाद के कारण कृपा के कारण भगवत प्रसाद के कारण कोई भी चीज बासी बेस्वार नहीं हो रही है शुरक्ष प्रभु दंड के खाई सौ जने जितना भोजन करें उतना श्री महाप्रभु ने केवल एक दंड में चौबीस मिनट में उतना खा लिया इतना सौ जने जितना भोजन करें उतने चौबीस दंड में एक दंड में एक एक घड़ी में खा लिया आछे बोले गोविंद पूछेल और पूछ रहे हैं और ले आओ, अभी तो पेट नहीं <laughs> बोले और आछे आछे बोले गोविंद पूछेल बोले और कुछ भी है क्या गोविंद से पूछा गोविंद कह रहे हैं राघवे झाली मात्र आछे अब तो राघव जो है उनकी झाली मात्र बची है प्रभु कहे आज रहो ताहा देखे पाछे रहने दो तो और न लग जाएगी इसलिए आज रहते तो कल देखेंगे उसे उस झाड़ी को कल संभालेंगे आज दिन प्रभु यदि नृत्य भोजन कई राघव झाड़ी खुली सफल देखे उस दिन एकांत मिश्र प्रभु भोजन करने के लिए बैठे और राघव की झाड़ी को महाप्रभु ने खोला और खोल करके वहां पर सब चीज देख रहे हैं सब दिव्यर ने किचू किचू उपभोग कर जो भी सामग्री लाई उसमें से कुछ कुछ सामग्री ली है और स्वाद सुगंध देख बहुत पसंद और उस झाली में सुंदर सुंदर जो वस्तु थी उनके उनको देख करके उनमें से क्या सुंदर सुगंध निकल रही है इसको देख करके महाप्रभु बहुत प्रशंसा कर रहे हैं बस् तरे आर राखे धरिया ऐसा कहकर के बहुत प्रशंसा और कह रहे हैं बसरे तौरे आर राखे धरिया बोले एक काम करो इनको संभाल करके रख दो वर्ष पर्यंत थोड़ा थोड़ा मैं इनका उपयोग करूंगा ऐसे कह रहे हैं भोजन काले स्वरूप परमेश्वर खासिया और भोजन के समय स्वरूप प्रतिदिन उस झाली में से थोड़ी थोड़ी सामग्री श्री महाप्रभु को परोस दे और महाप्रभु उनको रखवा तो थोड़ा थो खाने के लिए श्री प्रभु जो सामग्री है उनको रखवा देते हैं श्री स्वरूप दामोदर भी थोड़ी थोड़ी वस्तु तो प्रति देती कभु रात्रि तो बसरे तरे आखिल एक वर्ष तक उनका प्रयोग करने के लिए प्रभु ने उनको रखवा दिया और भोजन काले भोजन करते समय स्वरूप प्रवेश खसाइया उसमें से थोड़ी थोड़ी वस्तु श्री प्रभु को प्रतिदिन देते हैं प्रभु रात्रि काले कि उपयोग भक्त श्रद्धा द्रव्य अवश्य कॉरे उपयोग कभी रात्रि काल में भी प्रभु उसमें से थोड़ा थोड़ा कभी भूख लगे तो रात में भी खा ले तो प्रभु रात्र काले करें उपयोग रात रात्र काल में भी कुछ उपयोग कर लेते हैं कुछ पा लेते और भोजन काले भक्त श्रद्धा दिव्य अवश्य करें उपयोग और भक्त जो श्रद्धा दिव्य प्रदान करते हैं महाप्रभु उनका अवश्य ही उपयोग करते हैं यही मत महाप्रभु भक्त गुण संगे इस प्रकार श्रीमंद महाप्रभु भक्तगणों को संग में लेकर के चातुर्मास से गुणाई महाप्रभु ने गौरीय भक्तों के साथ में चातुर्मास से वो व्यतीत किया चार महीने तक बंगाल से आए सभी भक्त उड़ीसा में महाप्रभु के पास में जगन्नाथपुरी में रहे और चातुर्मास से गुणाई कृष्ण कथा रंगे कृष्ण कथा के रंग में महाप्रभु विराजमान रहे मध्य मध्य आचार्य आदि करे निमंत्रण और उस समय बीच बीच में श्री अद्वैत आचार्य आदि भी श्रीमंद महाप्रभु का निमंत्रण करे घरे भात राधे और विचित्र व्यंजन और घर में रसोई करके विचित्र व्यंजन मना करके श्रीमंद महाप्रभु को भोजन कराएं सात दुई चार और झोल निम्बार्ता की और भ्रष्ट पटोल जो है दो चीन दो चार शाख सुख्ता इनको श्री महाप्रभु ग्रहण कर रहे हैं और निम्बारता की नीम जो है उसका भी नीम की पत्ती का चूर्ण उसको भी और भ्रष्ट पटोल मान भूने हुए जो पटोल हैं उन पटोल भ्रष्ट फुलबड़ी फूल फूलबरी भूनी हुई और मुदगद आदि सूप और मूंग की दाल आदि की दाल मूंग की दाल इत्यादि मुदगद माने मूंग इनका सूप माने इनकी दाल जान व्यंजन राधे प्रभु रुचिर अमुरूप महाप्रभु को क्या सुंदर रुचि लगेगी ये जानकर के उचित जो व्यंजन है उनको श्री अद्वैताचार्य अपने हाथ से रसोई बनाने में बड़े कुशल है तो अपने हाथ से उनको उनका पाक करते हैं, अपने हाथ से रसोई करते हैं। धाजाल, आर, मिर्ची का बघान देकर के और मधुर अम्ल मीठा आम अमरस इन सबों को भी और सुंदर मधुर अम्ल माने खट्टी जो वस्तु है वो खट्टी वस्तु इनको भी बनाते हैं आधा लवण लींबू नीबू दुग्ध दधी खाण इन सबों की से बनी हुई जो वस्तु है रबड़ी इनको भी श्रीमंद महाप्रभु बनाते हैं। तो सुंदर लौजी इन सब को भी बनाकर के मधुर अम्ल खट्टी मिठ्ठी जो लौंझी है जी इनको भी बना करके बनाकर के अदरक लवन नीबू समर्पित कर रहे हैं जगन्नाथ प्रसाद आने कौरते मिश्रित और जगन्नाथ का प्रसाद लाकर के उसमें मिश्रित कर रहे और कहा एक यान कहा गरिन सहित और कभी तो महाप्रभु अकेले और कभी गणों के साथ में अपने भक्तों के साथ में उनके स्थान पर जाकर के भोजन करें उनके डेरा पर जाकर के श्रीमद महाप्रभु भोजन कर आचार्य रत्न आचार्य निधि नंदन आचार्य राघव श्रीवास जितने भी भक्तगण है वे सब ये सब ब्राह्मण हैं ये उत्कंठापूर्वक श्रीमंत महाप्रभु को नमन निमंत्रण दें और महाप्रभु इनके घर पर विशेष रूप से भोजन कर ब्राह्मणों के घर में मत निमंत्रण गदाधर दास मुरार गुप्त मुरारी श्री वासुदेव गदाधर दास मुरारी गुप्त कुलीन ग्राम के जितने भी निवासी खंडवासी जितने भी भक्तगण वे सब जगन्नाथ जी का प्रसाद लाकर के श्रीमंद महाप्रभु को भोजन करा क्या मर्यादा का यदि ब्राह्मण कोई जाति है तो वो तो जगन्नाथ जी का प्रसाद लाकर के महाप्रभु को भोजन कराएगा जो ब्राह्मण है और जिनके यहां पर अपरस है उस अपरस के साथ में मर्यादा के साथ में वे घर में भी रसोई करेंगे और जगन्नाथ जी का प्रसाद मिला करके फिर श्रीमंद महाप्रभु को समर्पित करें शिवानंद निमंत्रण आक्षा शिवानंद चैतन्य दास नाम अब शिवानंद सेन के एक बड़े पुत्र हैं, उनका नाम चैतन्य दास है एक बार शिवानंद सेन अपने उस बड़े पुत्र को भी प्रभु के मिलाई तारे संगे ही आंगे प्रभु से अपने बड़े पुत्र चैतन्य दास उनको मिलाने के लिए साथ में ही लेकर के अपने साथ आए थे तो चैतन्य दास जो हैं वो आए मिलाए प्रभु तार नाम पूछें। जब शिष्यवान सेन अपने बड़े पुत्र को मिला रहे थे महाप्रभु से तब तो महाप्रभु ने उसका नाम पूछ लिया कि तेरा नाम क्या भैया चैतन्यदास सुन कहे गौर राय किवा नाम धौरिया जाए महाप्रभु ने पूछा त्यार नाम क्या है उसने कहा चैतन्यदास दास ये सुन के श्री गौर राय श्रीमद महाप्रभु उस समय कुछ बहना बनाते हुए अरे ये क्या नाम होता है चैतन्य दास ये क्या नाम होता है क्योंकि अपना नाम आ रहा है इसने महाप्रु ये क्या नाम होता है किन्ना नाम छे जाए ये क्या नाम रखा मेरे तो समझ में नहीं आ रहा है इस नाम का क्या अर्थ होता है सेन कहे ये जानल से ही तो धौरिल श्री शिवानंद सेन ने कहा कि जो इस नाम का अर्थ जानता था उसने ही ये नाम रखा होगा और ऐसा कहकर के एत बल महाप्रभु के निमंत्रण कई ऐसा कहकर के महाप्रभु को निमंत्रण इन्होंने दिया तो कह रहे हैं जो इस नाम के अर्थ को जानता है उसी ने ये नाम रखा है हमको तो पता नहीं है अर्थात आपने प्रेरणा दी होगी इसलिए आपने ये हमने नाम रखा ये कहने का भीतर का बाहर है भाव है कि आपकी प्रेरणा से ही ये कहीं नाम रखा गया है तो शिवान कह रहे हैं कि इस नाम के अर्थ को जो जानता है उसने ही ये नाम रखा है और ऐसा कहकर के महाप्रभु को निमंत्रण किया जगन्नाथ प्रसाद बहु आनायेला और श्री जगन्नाथ जी का बहुत सा प्रसाद लेकर के आए और भक्तगणों को लेकर के महाप्रभु को भोजन करने के लिए इनने बैठाया शिवानंद गौरवे प्रभु कौरल भोजन शिवानंद को बहुत महाप्रभु आनंद देते हैं प्रीति के कारण प्रेम के कारण महाप्रभु ने भोजन किया क्योंकि प्रीति का लक्षण ही है ये के लक्षण है इसलिए महाप्रभु ने भोजन किया और अति गुरु भोजन प्रभुलसन भोजन जो था वो अत्यंत भारी भोजन था अत्यंत भारी भोजन होने के कारण और बहुत मूल्यवान प्रसाद लेकर के आए थे अनेक प्रकार का बहुमूल्य प्रसाद तो शिवानंद के कृपा आग्रह से महाप्रभु ने भोजन तो किया परंतु तो गरिष्ठ भोजन करने के कारण महाप्रभु का मन बहुत ज्यादा प्रसन्न नहीं हुआ आठ दिन में चैतन्य दास पैलू निमंत्रण दूसरे दिन चैतन्य दास शिवानंद सेन के बड़े जो बेटे हैं उन्होंने भी महाप्रभु को निमंत्रण दिया प्रभुर अभिष्टभुज अनिल व्यंजन और प्रभु के मन की इच्छा को जान करके ये बहुत सारे शाक पत्र व्यंजन जो है वो व्यंजन लेकर के आए दही नींबू अदरक काला नून इन सार बहुत सारी जो पदार्थ हैं इनको लेकर के आए सामग्री देखिए प्रभुर प्रसन्न हो इन मन शाक पत्र हल्की भोजन की सामग्री देख करके महाप्रभु का मन बहुत प्रसन्न हुआ कई दिन से लगातार महाप्रभु भोजन कर रहे हैं आज हल्की सामग्री देखकर महाप्रभु का मन बहुत प्रसन्न हुआ सामग्री देखिए प्रभु प्रसन्न हो मन महाप्रभु का मन प्रसन्न हो गया प्रभु कहे ए बालक अमार मत जाने और कह रहे भाई ये बालक ने मेरे मन की बात को पहचाना है इस बालक मेरे मन के अभिष्ट को जानता है मैं इसके संतुष्ट हिला निमंत्रण मैं इसके निमंत्रण से संतुष्ट हुआ ए द, ददी भात भोजन ऐसा कहकर के महाप्रभु ने दही भात आनंद से दही भात भोजन किया और चैतन्य दासे दिल उच्छिष्ट भाजन भले हरि हाँ जय जय जय जय अहोभाग्य श्री चैतन दास जो है उनको अपनी प्रसादी पत्तल उनको दे दी देती उत्त पात्र जो है वो उत्ष्ट पात्र चैतन दास को दे दिया चार मास यही मत निमंत्रण में या ऐसे चार मास निमंत्रण निमंत्रण में ही बीते हो गए हमारी तरफ से निमंत्रण हमारी तरफ से निमंत्रण कौन कौन वैष्णव दिवस नहीं पाए अब कोई कोई वैष्णव कोई इतने पे भी निमंत्रण देने का दिन नहीं मिला बोले आज तो उसके यहां जाना है आज उसके यहां जाना है और किसी को निमंत्रण का दिन नहीं मिला तो पंडित सारोम भट्टाचार्य सभा आचे भिक्षा दिए नियम इन सबों ने गदाधर पंडित ने श्री सारोम भट्टाचार्य इन्होंने ये भिक्षा का कोई नियम बना लिया है निश्चय कर लिया है कि इस दिन माने पर्वा की तिथि के दिन मेरे यहां पर और पंचमी की तिथि के दिन मेरे यहाँ पर यह नियम भी किसी ने बना दिया तो कुछ नियम दिन ऐसे थे जो पहले से बुक हैं पहले से ही सुनिश्चित है तो फिर क्या किया जाए गोपीनाथ आचार्य जगदानंद काशीश्वर भगवान राम भद्राचार्य माने भगवान आचार्य राम भद्राचार्य शंकर बकरेश्वर मध्य मध्य घर भाते करे निमंत्रण ये सब लोग बीच बीच में घर में श्रीमंत महाप्रभु का निमंत्रण करें घर में भात बना करके महाप्रभु का निमंत्रण करें अंधे प्रसाद निमंत्रण लागे कोड़ी उस समय महाप्रभु का भोजन कर रहे हैं श्री जगन्नाथ जी का प्रसाद यदि कोई लाए तो उसको भी ज्यादा खर्चा नहीं हो केवल दो पण जो हैं, 160 सौ साठ कौड़ी उतनी मात्र ही खर्चे होती हैं। है पृथ्वी आचल निर्बंध कौड़ी चार पण पहले महाप्रभु का ये एक आग्रह था कि के, केवल चार कोड़ी का प्रसाद लाया जाएगा चार चारपण का तो तो पृथ्वी आचर निर्बंध कोड़ी चार चारपण के चार मैने तीन सौ बत्तीस बीस इनका प्रसाद आएगा परंतु अब महाप्रभु इन्होंने अपने भोजन को और घटा दिया कि भाई कोई देखेगा तो फिर टोक टोकेगा पहले रामचंद्रपुरी टोक गए हैं ऐसे आप कोई दूसरा नहीं टोक दे देना भोजन और इतना सुंदर भोजन क्यों करते हो तो रामचंद्रपुरी भाई घटाए निमंत्रण महाप्रभु ने रामचंद्रपुरी के भाई से निमंत्रण को घटा दिया बोले इतना नहीं आधा होगा महाप्रभु ने खर्चा जो है वो चार पण की जगह दो दोपण का आहार जो है उसको घटा दिया है आहार का घटा दिया है चार मास बही भक्त विदाई दिला चौमासा जब बीत गया तब महाप्रभु ने भक्तों को विदा दी और नीलाचल संगी भक्त संग रहे जो नीलाचल वासी जितने भी हैं जगन्नाथपुरी के निवासी जो भक्तगण हैं वे महाप्रभु के पास में रहे जो गौरु देश से बंगाल से आए थे उन सबों को महाप्रभु ने विदा कर दी है ये हमने तुम्हारे सामने श्रीमद महाप्रभु की भिक्षा निमंत्रण की लीला का निरूपण किया कि महाप्रभु को कैसे लोग आज भिक्षा प्रदान कर रहे हैं भक्त भक्तदत्त वस्तु यही छे कौर आस्वादन भक्तों के द्वारा दी गई वस्तु का श्रीमंत्र महाप्रभु आस्वादन करते हैं इसी के बीच में राघव की झाली का भी वर्णन किया इसी बीच में परमुंडा नृत्य का कथन किया इस परिच्छेद में शुद्धा करी सुने यही चैतन्य कथा श्री चैतन्य की जो कथा है इसको जो श्रद्धा पूर्वक सुनेगा चैतन्य चरण प्रेम पाए सर्वथा उसे चैतन्य चरणों में प्रेम की प्राप्ति होगी सुनते अमृत समझाए कर्ण मौन श्रीमद महाप्रभु की लीला अमृत के समान है इसको सुनने से कान और मन दोनों के दोनों परम परम आनंदित हो जाते हैं सही भाग्यवान यही करे आस्वादन वो व्यक्ति बड़ा भाग्यवान है जो इस महाप्रभु की लीला का भोजन लीला का जैसे आपने भक्त दत्त वस्तु को ग्रहण किया उसको जो महाप्रभु ने ग्रहण किया इस लीला का जो आश्रदन करे वो बड़ा भाग्यवान होगा श्री रूप रघुनाथ इनके चरणों में प्रार्थना करते हुए चैतन चरता मत का हमने पर किया अब आगामी परिचय परिचय का तात्पर्य है ये लीला नृत्य है परंतु में आविर्भाव त्रुभाव मात्र होता है ये लीला कभी भी समाप्त नहीं है परिचित का मतलब समाप्त समाप्त नहीं है केवल आविर्भाव त्रुभाव होता रहता है ऐसी लीला निरंतर निरंतर करते रहते हैं ये ये लीला आविर्भाव त्रुभाव मात्र कहे भक्त जन भक्तजन आविर्भाव तो महात्व तो इन लीलाओं को कहते हैं लीला मृत्यु होकर के ही विराजमान ऐसा श्री चैतन्य भागवत में बराबर निरूपण किया गया अब में, में है नमा हरिदासम तम चैतन्यम तम चित प्रभु संस्थित मूर्ति सांखे नर्त यह श्री हरदास ठाकुर उनको हम प्रणाम कर रहे हैं बोलो हरदास ठाकुर की जय हरदास ठाकुर को प्रणाम कर रहे हैं तम चैतन्यम तम च तत्पुरभु उन श्री चैतन्य को प्रणाम कर रहे हैं और तम तमच तत्पुरभुम इस प्रकार हरदास और श्री महाप्रभु इन दोनों को प्रणाम करके हरदास ठाकुर के भी जो ठाकुर हैं उनके भी मैं वंदना कर रहा हूं जिन्होंने संस्थिताम अपी मूर्ति श्री हरदास ठाकुर की मूर्ति जो संस्थितम माने निर्वाण को प्राप्त हो गई थी ऐसी संस्थित मैंने समाप्त होने पर भी हरदास ठाकुर ने लीला समाप्त कर दी उस समय भी हरदास ठाकुर की मूर्ति को हृदय कृष्ण अपनी गोदी में लेकर के श्रीमंद महाप्रभु ने हरदास ठाकुर के स्वरूप को गोदी में लेकर के और किया उन हरदास ठाकुर को प्रणाम है उन चैतन देव को प्रणाम है जो हरिदास ठाकुर के प्रभु होकर के विराजमान थे और संस्थता हो जाने के बाद में भी श्री हरिदास के उस मूर्ति को स्वां के कृ अपनी गोदी में लेकर के श्रीमंद महाप्रभु ने नृत्य किया जय जय श्री चैतन्य जय दयामय जय अद्वैत प्रिय आनंद पुरी, पुरी जय हे श्री चैतन्य आपकी जय हो आप वर्ण दयामय है अद्वित प्रभु उनकी जय नित्यानंद के प्यारे आप हो आपकी जय श्री श्री श्रीनिवास उनकी जय हरनाथ हरदास उनके नाथ की जय श्री गदाधर प्रिय श्रीमद महाप्रभु की जय स्वरूप के प्राणनाथ जो है उनकी जय काशी मिश्र उनके प्रिय उनकी जय जगदानंद उनके प्राणेश्वर की जय नातन रघुनाथ इनके हृदय के ईश्वर श्री प्रभु की जय जय गौरव देह कृष्ण स्वयं भगवान गौरव देह धारण करके स्वयं श्री कृष्ण ही गौरव रूप में प्रकट हुए उन भगवान की जय कृपा कर देह प्रभु पद दान कृपा करके अपने चरणों का दान दें श्री नित्यानंद प्रभु की जय हो जो चैतन्य ही जिनके प्राण हैं आपके चरणानंद की वंदना कर रहे हैं कृपा करके मुझे हे श्री शिता प्रभु आप भक्ति का दान करें जय जय चंद्र कर आदि श्री अद्वैत चंद्र उनकी जय हो जो श्री चैतन्य महाप्रभु से भी बड़े होकर के विराजमान हैं है स्वचरण भक्त देह जय अद्वैताचार्य हे अद्विताचार्य आप अपने चरणारूण में भक्ति प्रदान करें श्री अभितचार्य लगभग बावन वर्षिमन महाप्रभु से बड़े ऐसे ही श्री अभिताचार्य उनकी भी हम वंदना करें जय गौर भक्त गौर यार प्राण श्री गौर भक्तों को प्राण गौर ही जिनके प्राण हैं सब भक्त मिल मोर भक्ति देह दान सब भक्तगण कृपाकर के भक्ति का दान मुझे प्रदान करें। रागन का भक्ति प्राप्त करने का एकमात्र तरीका है और तो वो तरीका है संतों का संग। रसिक जनों का संग प्राप्त करने से रागन का भक्ति दृढ़ होती है तो वे कृपा कर के दान अन्यथा भक्ति की रागन का भक्ति की दृढ़ता नहीं होगी रसिक जनों के संग से ही रागाना का भक्ति की दृढ़ता तो लोभ भी चाहिए आनुगति भी चाहिए कृपा भी चाहिए तो ये लोभ भी उत्पन्न होगा संत संघ के द्वारा अनुगति भी संतों का लिया जाएगा और जो कृपा है वो भी संतों के माध्यम से मिलेगी और जो स्वरूप है वो भी स्वरूप प्राप्त करके भी संत गणों के अनुगति में ही ठाकुर की सेवा भी की जाएगी तो ये चारों जो चीज है रागानगर भक्ति की लोग कृपा और स्वरूप ये चारों वस्तुएं दृढ़ रहेंगी तभी जबकि सत्संग किया जाएगा और रसिक संग नहीं किया जाएगा तो ये चारों वस्तुएं दृढ़ नहीं रहेंगी इसलिए सत्संग की बहुत ज्यादा आवश्यकता है ऐमत महाप्रभु नीलाचल वास इस प्रकार श्रीमत महाप्रभु का नीलाचल निवास हुआ भक्तों ने लिया कीर्तन बिलास संग में श्रीम लेकर के महाप्रभु कीर्तन बिलास कर रहे हैं नृत्य कीर्तन ईश्वर दर्शन दिन में महाप्रभु नृत्य करते हैं नृत्य करते हुए कीर्तन करते हैं श्री जगन्नाथ जी का दर्शन करते हैं दर्शन करके कीर्तन करते हुए जगन्नाथ जी के मंदिर की परिक्रमा देते हैं और रात्र राय स्वरूप सने रस आस्वादन और रात्रि के काल में श्री राय रामानंद और श्री स्वरूप दामोदर इन दोनों ये दोनों कोई मधुर लीला और कीर्तन इनको पद इनकी रचना सुनाते हैं कभी अपने द्वारा की गई रचना कभी महापुरुषों की जो रचना है उसको सुनाते हैं और राय और स्वरूप के साथ में रस का आस्वादन करते हुए श्रीमंत महाप्रभु रात के समय विराजमान होते हैं इष्ट तो गोष्ठी में श्री रात रात में कुछ गिने चुने जो जन हैं उनके साथ में रस का आस्वादन करते मत महाप्रभु सुखी काल जाए इस प्रकार महाप्रभु परम सुख के समय सुख के साथ में महाप्रभु का समय व्यतीत हो रहा है कृष्ण विरह विकार अंगेना ना आमाए श्री कृष्ण के बिरा जनित जो उन्माद विकार हैं वे अष्टा सा, सात्विक सारे विकार महाप्रभु के अंग में कहीं समान ही पाते हैं अंगेना समाये है। दिने देने बाढ़े बेकार रात्र अतिशय दिन में अत्यंत विकार बढ़े दिन में तो नृत्य कीर्तन करने से हरदास ठाकुर के साथ में नृत्य कीर्तन करने से कुछ विराह शांत हो रहे पंत रात्रि में अत्यंत अत्यंत बढ़ चिंता उद्वेग प्रलाप ये शास्त्रों में जो वर्णन किए गए उन सब के लक्षण और उन सब भावों की प्राप्ति श्रीमंद महाप्रभु को हो रही है स्वरूप गोसाई और श्री राय रामानंद रात्रि दिन प्रभु की अत्यंत अत्यंत सहायता करते हैं एक दिन गोविंद महाप्रसाद लोया हरदासे दीते गेल आनंदित तो होया। एक दिन श्री गोविंद दिन की भांति महाप्रसाद हरदास को देने के लिए गए अत्यंत आनंदित होकर के महाप्रभु ने प्रसाद ग्रहण कर लिया है और बचा हुआ जो प्रसाद है वो हरदास को देने के लिए गई देखे हरदास ठाकुर कौरी अच्छे शयन श्री हरदास ठाकुर को देख रहे हैं कि हरदास ठाकुर शयन कर रहे हैं उस समय सो रहे थे ये प्रसाद लेकर के जाओ हरदास ठाकुर के ही भजन कुटी पर पहुंचे वहां पर देख रहे हैं कि हरदास ठाकुर सो रहे हैं, पंत सोते सोते भी मंद मंद कौरी तेछे संख्या संकीर्तन और मंद मंद संख्या संकीर्तन कर रहे हैं अब अद्भुत बात है कुछ सिद्ध महापुरुषों को देखा शयन कर रहे हैं खूब गहरी नींद में हैं और उनके शरीर से संकीर्तन की आवाज आ रही है। महापुरुषों में प्रत्यक्ष रूप में दिखता है कुटिया में कोई नहीं है परंतु तो उनके कुटिया से संकीर्तन की आवाज आ रही और उनके शरीर से भी संकीर्तन की गूंज आ रही तो हरदास ठाकुर का ऐसे ही सोच नाम स्वरूप होकर के नाम मूर्ति होकर के मनिष्ठा के स्वरूप होकर के बिरा श्री हरदास तो मंदमंद कौते संकीर्तन मंद मंद मंदमंद संकीर्तन करते हुए गहरे नींद में भी मंद मंद संख्या संकीर्तन करते हुए ये शयन करते गोविंद कहे उठे आश करो भोजन श्री गोविंद कह रहे हैं हरदास उठो भोजन कर लो हरदास कहे आज एक कॉरिडो लंघन हरिदास कह रहे हैं आज मैं लंघन करूंगा संख्या संकीर्तन तो नहीं पूरे कीमत खाई आज मेरी संख्या पूरी नहीं हो पाई कैसे भोजन करूंगा अब देखिए नियम का आग्रह कि संख्या होगी तभी भोजन करूंगा कुछ ऐसा नियम ले ले तो उससे भजन बन जाता है और ये नियम नहीं है तो उठे और सबसे पहले लाओ खाओ लाओ लाओ खाओ खाओ खाते रहो थोड़ा सा नियम हो जाए कि नहीं हम तभी भोजन करेंगे जब संख्या पूर्ति हो जाएगी तो इस बहाने भोजन करना है ये बहाना भजन में सहायक बन जाएगा भोजन का नियम तो हरदास कह रहे हैं कि आज मेरी संख्या पूर्ति नहीं हुई कैसे खाऊं संख्या पूर्ति हो जाए महाप्रसाद आनिया छे के मन उपेक्षित और महाप्रसाद लाए हो उसकी उपेक्षा भी कैसे करूं एक बल महाप्रसाद कौरिल बंदन ऐसा कह करके महाप्रसाद की वंदना की और एक रंच लयातार तार भक्षण केवल एक रंच मात्र लेकर के एक ताना लेकर के महाप्रसाद को आदर देना है उसका भक्षण कर लिया ऐसे महाप्रसाद ने दिया दिया कह दिया कि आज मैं भोजन नहीं करूंगा प्रसाद का आदर ले लिया और प्रसाद लौटा दिया आठ दिन महाप्रसाद आएगा महाप्रभु तार, आए तार आए दूसरे दिन श्रीमत महाप्रभु श्री हरदास ठाकुर के पास में आए और पूछ रहे हैं कल तुमने प्रसाद नहीं प्रसाद सेवा नहीं की स्वस्थ हो हरिदास स्वस्थ तो हो यह पूछा नमस्कार करते हो श्री शहरदास ठाकुर नमस्कार करके प्रणाम कर रहे हैं कि शरीर सुस्त मन। कि मेरा शरीर तो स्वस्थ है बुद्धि और मन अस्वस्थ है ये दोनों बीमार है शरीर तो स्वस्थ है पंध बुद्धि और मन दोनों बीमार है बुद्धि और मन ये दोनों स्वस्थ रहने चाहिए प्रभु कहे कौन व्याधि कहो तो निर्णय प्रभु बोले क्या मन बुद्धि इनमें कौन सी व्याधि है जरा बताओ तो सही तेह कहे संख्या संकीर्तन ना पूरा तो सबसे व्याधि यही है कि संख्या की पूर्ति नहीं होती है संकीर्तन करने पर संख्या की पूर्ति नहीं हो पाती तो संख्या पूर्वक संकीर्तन पूर्ति पूर्ण नहीं हो रहा है प्रभु कहे वृद्ध हिला संख्या अल्प पर बोले वृद्ध हो गए हो अब थोड़ी तो संख्या घटा दोहे तुम्हें साधने आग्रह के ने घर तुम तो सिद्ध देह हो गए हो अब साधन का आग्रह क्यों रखते हो तुमने भजन कर लिया आप तुम्हारा जो भजन है वो ठाकुर जी कर लेंगे तो सिद्ध हो गए हो अब साधन का आग्रह क्यों करते हो भाई सिद्ध होने के लिए साधन होता है जब तुम सिद्धि हो गए तो आप साधन का आग्रह क्यों करते हो लोके निस्तारित है तुम्हारा अवतार तुम्हारा अवतार तो लोक का निस्तार करने के लिए है नामे महिमा लोके करिला प्रचार तुमने नाम की महिमा का संपूर्ण जगत में प्रचार किया अब ये संख्या कौरी करो संकीर्तन अब अल्पसंख्या करके संकीर्तन करो संख्या संख्या जो है वो थोड़ी सी घटा दो हरिदास कहे सुनो मोर सत्य निवेन ना ना, ना मारा, ये नहीं होगा संख्या मैं नहीं घटा सकता हूं मेरा जो निवेदन है उस निवेदन को आप सुनो तो हीन जाति मूल जन्म उस समय ये महाप्रभु की से अब श्री हरदास ठाकुर ये कहेंगे कि नियम नहीं घटाऊंगा नियम तो उतना ही रहेगा परंतु तो एक काम करना चाहता हूं और वो ये है कि बस आगे ऐसा न हो कि नियम अपने आप छूट जाए शरीर असमर्थ हो जाएगा तो छूट जाएगा इसलिए कह रहे हैं कि महाप्रभु अब मुझे आज्ञा पा आज्ञा मांगेंगे और फिर श्री का जो निर्माण है वो हरदास के निर्माण की, की लीला उसका आगे वर्ग करेंगे बोलवृंदावन ते हरि लाल की जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद राधा हरी गोविंद जय जय बोलो शिवृंदावन बिहारी लाल की जय श्री नाय गौर हरी मो श्री ठाकुर की जय